श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद उनसठ अट्ठाईस नवंबर अठारह सौ तिरासी कृष्ण गाना सुना काली नाम का घेरा लगा दो इससे फसल नष्ट न होगी ईश्वर की शरण में आओ सब कुछ पाओगे वह मुक्त के माँ का बड़ा ही मजबूत घेरा है उसके अंदर यमराज पैर नहीं बढ़ा सकते बड़ा ही मजबूत घेरा है उन्हें अगर प्राप्त कर सको तो फिर संसार असार न प्रतीत होगा जिसने उन्हें जान लिया है वह देखता है जीव जगत सब वही बने हैं बच्चों को खिलाओ तो यह जानकर कि गोपाल को खिला रहे हो पिता और माता को ईश्वर और जगन माता देखो और उनकी सेवा करो उन्हें जानकर संसार में रहने से ब्याह हुई स्त्री से फिर सांसारिक संबंध नहीं रह जाता दोनों ही भक्त हो जाते हैं केवल ईश्वरी बातचीत करते हैं ईश्वरी प्रसंग लेकर रहते हैं तथा भक्तों की सेवा करते हैं सर्वभूतों में वे हैं अत अतएव दोनों उन्हीं की सेवा करते हैं पड़ोसी महाराज ऐसे स्त्री पुरुष दिख क्यों नहीं पड़ते श्री राम दिख पड़ते हैं दिख पड़ते हैं परंतु बहुत कम विषयी मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पाते परंतु ऐसा तभी होता है जब दोनों ही भले हों जब दोनों ही ईश्वर प्रेम प्राप्त हों तभी ऐसा हो सकता है इसके लिए परमात्मा की विशेष कृपा चाहिए नहीं तो सदा ही अनमेल रहता है एक को अलग हो जाना पड़ता है अगर मेल ना हुआ तो बड़ा कष्ट होता है स्त्री दिन रात कोसती रहती है बाबूजी ने क्यों यहाँ मेरा विवाह किया ना मुझे ही कुछ खाने को मिला ना बच्चों को ही ना मुझे ही कुछ पहनने को मिला ना बच्चों को ही मैं कुछ पहना सकी एक गहना भी तो नहीं है तुमने मुझे क्या सुख में रखा है आँखें मूझ ईश्वर ईश्वर कर रहे हैं यह सब पागलपन छोड़ो भक्त यह सब बाधाएं तो हैं ही ऊपर से कभी कभी यह भी होता है कि लड़के कहना ही नहीं मानते इस पर और भी कितनी ही है आपदाएं हैं महाराज तो फिर उपाय क्या है श्री राम कृष्ण संसार में रहकर साधना करना बड़ा कठिन है बड़ी बाधाएं हैं ये सब तुम्हें बतलाने की जरूरत नहीं है रोग शोक दारिद्र उस पर पत्नी से अनबन लड़के अवारा मूर्ख और गवारा। परंतु उपाय है कभी कभी एकांत में जाकर उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है उन्हें पाने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है पड़ोसी घर से निकल जाना होगा श्री राम के एकदम नहीं जब अवकाश हो तब निर्जन में जाकर एक दो दिन रहो परंतु संसार से कोई संबंध न रहे किसी विषयी मनुष्य के साथ किसी सांसारिक विषय की चर्चा करनी पड़े या तो निर्जन में रहो या सत्संग करो पड़ोसी सत्संग के लिए साधु महात्मा की पहचान कैसे हो श्री रामकृष्ण जिनका मन जिनका जीवन जिनकी अंतरात्मा ईश्वर में लीन हो गई है वही महात्मा है जिन्होंने कामनी और कांचन का त्याग कर दिया है वही महात्मा है जो महात्मा है वे स्त्रियों को संसार की दृष्टि से नहीं देखते यदि स्त्रियों के पास वे कभी जाते हैं तो उन्हें मातृवत देखते हैं और उनकी पूजा करते हैं साधु महात्मा सदा ईश्वर की ही चिंता करते हैं ईश्वर ईश्वरी प्रसंग के शिवाय और कोई बात उनके मुंह से नहीं निकलती और सर्वभूतों में ईश्वर का ही वास है यह जानकर वे सब की सेवा करते हैं संक्षेप में यही साधुओं के लक्षण हैं पड़ोसी क्या बराबर एकांत में रहना होगा श्री रामकृष्ण भूतपाथ के पेड़ तुमने देखे हैं जब तक वे पौधे रहते हैं तब तक चारों ओर से उन्हें घेर रखना पड़ता है नहीं तो बकरे और चौपाए उन्हें चढ़ जाते हैं जब पेड़ मोटे हो जाते हैं तब उन्हें घेरने की जरूरत नहीं रहती तब हाथी बांध देने पर भी पेड़ नहीं टूट सकता तैयार पेड़ अगर बना ले सको तो फिर क्या चिंता है क्या भय है विवेक करने की चेष्टा पहले करो तेल लगा कटहल काटो उससे दूध नहीं चिपक सकता पड़ोसी विवेक किसे कहते हैं श्री कृष्ण ईश्वर सत हैं और सब असत इस विचार का नाम विवेक है सत का अर्थ नित्य और असत का अनित्य है जिसे विवेक हो गया है वह जानता है ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु है विवेक के उदय होने पर ईश्वर को जानने की इच्छा होती है असत को प्यार करने पर जैसे देह सुख लोक सम्मान धन इन्हें प्यार करने पर सत्सवरूप ईश्वर को जानने की इच्छा नहीं होती सत असत विचार के आने पर ईश्वर की ढूढ़ तलाश की ओर मन जाता है सुनो यह एक गाना सुनो भावार्थ मन आ घूमने चले काली कल्पतरु के नीचे ए मन चारों फल तुझे पड़े हुए मिलेंगे प्रवृत्ति और निवृत्ति तेरी स्त्रियाँ हैं उनमें से निवृत्ति को अपने साथ लेना उसके आत्मज विवेक से तत्व की बातें पूछ लेना शुचि अशुचि को लेकर दिव्य घर में तू कब सोएगा उन दोनों स्रोतों में जब प्रीति होगी तभी तू श्यामा माँ को पाएगा तेरे पिता माता ये जो अहंकार और अविद्या हैं इन्हें दूर कर देना अगर कभी मोहगर्त में तू खींच कर गिर जाए तो धैर्य का खूटा पकड़े रहना धर्मा धर्म रूपी दोनों बकरों को एक तुक्ष खूटे में बांध रखना अगर यह निषेध न माने तो ज्ञान खट लेकर इनकी बलि दे देना पहली पत्नी के संतान को दूर से समझा देना अगर यह तेरे प्रबोध वाक्यों पर ध्यान न दे तो उसे ज्ञान सिंधु में डुबा देना प्रसाद कहता है इस तरह का जब तू बन जाएगा तभी तू काल के पास उत्तर दे सकेगा और अ प्यारे तभी तू सच्चा मन बन सकेगा मन में निवृत्ति के आने पर विवेक होता है विवेक के होने पर ही तत्व की बात हृदय में पैदा होती है तभी काली कल्पतरु के नीचे घूमने के लिए मन जाना चाहता है उस पेड़ के नीचे जाने पर ईश्वर के पास जाने पर चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष पड़े हुए मिलेंगे अनायास मिल जाएंगे उन्हें पा जाने पर धर्म अर्थ काम जो कुछ संसारियों को चाहिए वह भी मिलता है अगर कोई चाहे पड़ोसी तो फिर संसार को माया क्यों कहते हैं श्री राम कृष्ण जब तक ईश्वर नहीं मिलते तब तक नेति नेति करके त्याग करना पड़ता है उन्हें जिन लोगों ने पा लिया है वे जानते हैं कि वे ही सब कुछ हुए हैं तब बोध हो जाता है ईश्वर ही माया और जीव जगत हैं जीव जगत भी वही हैं अगर किसी बेल का खोपड़ा गुदा और बीज अलग कर दिए जाए और कोई कहे देखो तो ज़रा बेल तोल में कितना था तो क्या तुम खोपड़ा और बीज अलग करके सिर्फ गुदा तौल पा पर पा सकोगे पर रखोगे या तौलते समय खोपड़ा और बीज भी साथ लोगे एक साथ लेने पर ही तुम कर सकोगे बेल तौल में कितना था खोपड़ा मानो संसार है और बीज मानो जीव विचार के समय तुमने जीव और संसार को अनात्मा कहा था अवस्तु कहा था विचार करते समय गुदा ही सार तथा खोपड़ा और बीज आसार जान पड़े थे विचार हो जाने पर सब मिलकर एक जान पड़ता है और यह प्रतीत होता है कि जिस सत्ता का गुदा है उसी से बेल का खोपड़ा और बीज भी तैयार हुआ है बेल को समझने चलो तो सब कुछ समझ में आ जाता है अनुलोम और विलोम मट्ठे ही का मक्खन है और मक्खन ही का मट्ठा। अगर मठा तैयार हो गया हो तो मक्खन भी हो गया है यदि मक्खन हो गया हो तो मठा भी हो गया है आत्मा अगर रहे तो अनात्मा भी है जिनकी नित्यता है लीला भी उन्हीं की है जिनकी लीला है उन्हीं की नित्यता भी है जो ईश्वर के रूप से प्रकट होते हैं वही जीव जगत भी हुए हैं जिसने जान लिया है वह देखता है कि वही सब कुछ हुए हैं बाप माँ बच्चा पड़ोसी जीव जंतु भला बुरा शुद्ध अशुद्ध सब कुछ